माँ की बातें श्री शीष चंद्र घटक सन 1917 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा की छुट्टी में उद्बोधन में मैं और एक गुरु भाई जतिन श्री श्री माँ का दर्शन करने गए हम लोग भी माँ के लिए दो वस्त्र ले गए थे दोनों वस्त्रों को माँ के श्री चरणों में रखकर हम लोगों ने प्रणाम किया माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा बेटा तुम लोगों की माली हालत ठीक नहीं है फिर ये कपड़े क्यों दे रहे हो मान से भरकर हम लोगों ने कहा मां, तुम्हारे धनी लड़के तुम्हें कीमती वस्त्र देते हैं तुम्हारे गरीब लड़कों ने ये मोटे वस्त्र लाए हैं तुम इन्हें ग्रहण कर उनकी मनोकामना पूर्ण करो सुनते ही स्नेहपूर्ण स्वर में मां ने कहा बेटा यही मेरे लिए रेशमी वस्त्र है यह कहकर माँ ने उन दोनों वस्त्रों को हाथ फैलाकर यत्न से ले लिया माँ दांत के दर्द से खूब कष्ट पा रही थी उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने हम लोगों से कहा बेटा ठाकुर कहते थे जिसके दांतों में दर्द नहीं हुआ वह दांत की पीड़ा नहीं समझ सकता सन 1918 सौ ईस्वी में मैंने रांची में ठाकुर उत्सव के पहले मां को पत्र लिखकर आशीर्वाद मांगा था कि उत्सव अच्छी तरह संपन्न हो जाए मां ने उसके उत्तर में लिखा तुम लोगों का पत्र पाकर मुझे जो आनंद मिला है उसे चिट्ठी में लिखकर बताना असंभव है तुम लोग श्री श्री ठाकुर की संतान हो तुम्हारे इस सत्कार में वे स्वयं सहायक हैं इसके लिए तुम्हें भय चिंता की बात नहीं है सन 1919 सौ ईस्वी जेठ के महीने में मैंने जयराम बाटी में माँ से पूछा माँ ठाकुर से मन ही मन प्रार्थना करने से क्या वे सुनते हैं और तुमसे न कहकर क्या केवल ठाकुर से कहा जा सकता है उसके उत्तर में माँ ने उत्तेजित स्वर से कहा यदि ठाकुर सत्य हैं तो वे निश्चित ही सुनेंगे इस बार मैं श्री श्री माँ की चरण वंदना कर जयराम बाटी से चलते समय उनसे बोला माँ यदि दिन में बैलगाड़ी नहीं मिली तो कोतलपुर से पैदल ही विष्णुपुर चला जाऊंगा माँ ने कहा बेटा शरीर को और क्यों कष्ट दोगे गाड़ी अवश्य मिलेगी माँ की बात सत्य हुई मुझे गाड़ी मिल गई माँ के देह में रहते यह मेरा अंतिम दर्शन था